महाभारत सभा पर्व सभापर्व अध्यायः जरासंध और श्रीकृष्ण का संवाद तथा जरासंध की युद्ध के लिए तैयारी एवं जरासंध का श्रीकृष्ण के साथ वैर होने के कारण का वर्णन जरासंध हुआ न स्मरा कदा वैरम कृतमुष्मा चिंत न पशाता प्रति वैकृत जरासंध बोला ब्राह्मणों मुझे याद नहीं आता कि कब मैंने आप लोगों के साथ वैर किया है बहुत सोचने पर भी मुझे आपके प्रति अपने द्वारा किया हुआ अपराध नहीं दिखाई देता वै कृतवा वा कथम मण्यध्वम आग हरि वै हे विप्रा सता सम वे विप्रगण जब मुझसे अपराध ही नहीं हुआ है तब मुझ निरपराध को आप लोग शत्रु कैसे मान रहे हैं यह बताइए क्या यही साधु पुरुषों का बर्ताव है अथ धर्मोपघाता मन समुपत यो रागसी क्षत्रियोन संशय अथा चरण लोके धर्म संथ वृजनाम गतिमाती श्रेयथोप्योपहति किसी के धर्म और अर्थ में बाधा डालने से अवश्य ही मन को बड़ा संताप होता है जो धर्मज्ञ महारथी छत्री लोक में धर्म के विपरीत आचरण करता हुआ किसी निरपराध व्यक्ति पर दूसरों के धन और धर्म के नाश का दोष लगाता है वह कष्टमय गति को प्राप्त होता है और अपने को कल्याण से ही वंचित कर लेता है इसमें संशय नहीं है त्रैलोक के क्षत्र धर्मो ही श्रेयान्वय साधुचारिणाम नान्यम धर्म प्रशंसा ये च धर्म विधो जना सत्कर्म करने वाले क्षत्रियों के लिए तीनों लोकों में क्षत्रियधर्म ही श्रेष्ठ है धर्मज्ञ पुरुष क्षत्रिय के लिए अन्य धर्म की प्रशंसा नहीं करते तस् में स्थिति स्वधर्मे नितात्म अनागत प्रजाना च प्रमादादिव जलपथ मैं अपने मन को वश में रख कर सदा स्वधर्म अर्थात क्षत्रिय धर्म में स्थित रहता हूँ प्रजाओं का भी कोई अपराध नहीं करता ऐसी दशा में भी आप लोग प्रमाद से ही मुझे शत्रु या अपराधी बता रहे हैं श्री कृष्णवाच कुल्य महाबाहो कश्य दे यस्तने योगाद वै बोद्यस्त श्री कृष्ण ने कहा महाबाहो समूचे कुल में कोई एक ही पुरुष कुल का भार संभालता है उस कुल के सभी लोगों की रक्षा आदि का कार्य संपन्न करता है जो वैसे महापुरुष हैं उन्हीं की आज्ञा से हम लोग आज तुम्हें दंड देने को उद्यत हुए हैं तया चोपिता राजोकवासिन तदाग क्रूर मुत्पाद्य मन से मनाग राजन तुमने भूलोक निवासी क्षत्रियों को कैद कर लिया है ऐसे क्रूर अपराध का आयोजन करके भी तुम अपने को निरपराध कैसे मानते हो राजा कथम साधुन् हिंसा निपति सत्त तद्राज्य संगृह तम रुद्रापे शशि एक राजा दूसरे श्रेष्ठ राजाओं के हत्या कैसे कर सकता है तुम राजाओं को कैद करके उन्हें रुद्र देवता की भेंट चढ़ाना चाहते हो अस्म तदेनो गृत बारह व्यय हि सक्ता धर्मस्य रक्षण धर्मचारिण बृहद्रत कुमार तुम्हारे द्वारा क्या हुआ यह पाप हम सब लोगों पर लागू होगा क्योंकि हम धर्म की रक्षा करने में समर्थ और धर्म का पालन करने वाले हैं मनुष्याण समारम्भों न चुष्ट कदाचन सक सहित क्षति शंकर किसी देवता की पूजा के लिए मनुष्यों का वध कभी नहीं देखा गया फिर तुम कल्याणकारी देवता भगवान शिव की पूजा मनुष्यों की हिंसा द्वारा कैसे करना चाहते हो सब अंडो सवर्णो ही सवर्ण पशु संज्ञा करास वृथाम जरासंध तुम्हारी बुद्धि मारी गई है तुम भी उसी वर्ण के हो जिस वर्ण के वे राजा लोग हैं क्या तुम अपने ही वर्ण के लोगों को पशु नाम देकर उनकी हत्या करोगे तुम्हारे जैसा क्रूर दूसरा कौन है यस्यां यश्याम अवस्थायाम यद कर्म करोति करोती तस्यां तस्याम अवस्थायाम तत्फलम समवापनुयान जो जिस जिस अवस्था में जो जो कर्म करता है वह उसी उसी अवस्था में उसके फल को प्राप्त करता है तेम ज्ञाति करम वार्ता अनुसारिण ज्ञात वृद्धि निवृत्ता तुम अपने ही जाति भाइयों के हत्यारे हो और हम लोग संकट में पड़े हुए दिन दुखियों की रक्षा करने वाले हैं अतः जाति बंधुओं की वृद्धि के उद्देश्य से हम तुम्हारा वध करने के लिए यहाँ आए हैं ना शिलोकेमान्य क्षत्रिय स्वेत चत मे सह ते राजमहान बुद्धि विप्ल राजन तुम जो यह बैठे हो कि इस जगत के क्षत्रिय में मेरे समान दूसरा कोई नहीं है यह तुम्हारी बुद्धि का बहुत बड़ा भ्रम है कौ हिजान भे जन्म आत्मान क्षत्रियो नृप ना विषय स्वर्गमतुल मृणान नरेश्वर कौन ऐसा स्वाभिमान क्षत्रिय होगा जो अपने अभिजन को जातीय बंधों की रक्षा परम धर्म है इस बात को जानते हुए भी युद्ध करके अनुपम एवं अक्षय स्वर्गलोक में जाना नहीं चाहेगा स्वर्गम झे समास्थाय रणयज्ञे जयंत क्षत्रियालोकान तथ विधि मृजर सर श्रेष्ठ स्वर्ग प्राप्ति का ही उद्देश्य रखकर रण यज्ञ की दीक्षा लेने वाले क्षत्रिय अपने अभीष्ट लोकों पर विजय पाते हैं यह बात तुम्हें भली भांति जाननी चाहिए स्वर्ग योनि महद ब्रह्म स्वर्ग योनि महदस स्वर्ग योनि तपो युद्धे मृत्यु सौ व्यभिचार वेदाध्ययन स्वर्ग प्राप्ति का कारण है परोपकार रूप महान यश भी स्वर्ग का हेतु है तपस्या को भी स्वर्गलोक का साधन बताया गया है परंतु छत्रि के लिए इन तीनों की अपेक्षा युद्ध में मृत्यु का वरण करना ही स्वर्ग प्राप्ति का अमोक साधन है ऐस्य इंद्रो वैजयंतों गुण समाहितः ये राशुरान्जित्य जगतपाते शतक्रत होत्रिय का यह युद्ध में मरण इंद्र का वैजयंत नामक प्रासाद राजमहल है यह सदा सभी गुणों से परिपूर्ण है इसी युद्ध के द्वारा शतक्रतु इंद्र असुर को परास्त करके संपूर्ण जगत की रक्षा करते हैं स्वर्गमार्गय कश्य सियाद विग्रहो वै यथा तब माघधरी विपुले सैन्य बहुल्य बल दर्ता मा बभंस्ता पराज नीर्य नरे नरे सम तेजस्तया च विशिष्ट वा हमारे साथ जो तुम्हारे युद्ध होने वाला है वह तुम्हारे लिए जैसा स्वर्ग लोक की प्राप्ति का साधक हो सकता है वैसा युद्ध और किसको सुलभ है मेरे पास बहुत बड़ी सेना एवं शक्ति है इस घमंड में आकर मगध देश की अगणी सेनाओं द्वारा तुम दूसरों का अपमान न करो राजन प्रत्येक मनुष्य में बल एवं पराक्रम होता है महाराज किसी में तुम्हारे समान तेज है तो किसी में तुमसे अधिक भी है संबुद्धम तवदेब भवे तब विषय में तदस्कुराजेंद्रवे भितें भोपाल जब तक तुम इस बात को नहीं जानते थे तभी तक तुम्हारा घमंड बढ़ रहा था तुम्हारा यह अभिमान हम लोगों के लिए असह्य हो उठा है इसलिए मैं तुम्हें यह सलाह देता हूं जय तम सदृश मगधराज तुम अपने समान वीरों के साथ अभिमान और घमंड करना छोड़ दो इस घमंड को रखकर अपने पुत्र मंत्री और सेना के साथ यमलोक में जाने की तैयारी कर लो दम्भोद्भव कार्तवीर्तरश्च्रथ श्रेयसोण्युला दम्भोद्भव कार्तवीर्य अर्जुन उत्तर तथा बृहद्रथ ये सभी नरेश अपने से बड़ों का अपमान करके अपनी सेना सहित से नष्ट हो गए युजोक्षमा स्वत् ना ध्रुव सौरी ऋषि पाण्डवा तुमसे युद्ध की इच्छा रखने वाले हम लोग अवश्य ब्राह्मण नहीं हैं मैं वसुदेव पुत्र ऋषिकेश हूँ और ये दोनों पाण्डवपुत्र वीरवर भीमसेन और अर्जुन हैं मैं इन दोनों के मामा का पुत्र और तुम्हारा प्रसिद्ध शत्रु श्री कृष्ण हूँ मुझे अच्छी तरह पहचान लो लोहे राजुद स्वग मुंपतिन सर्वा तम जम अक्षय मगध नरेश हम तुम्हें युद्ध के लिए ललकारते हैं तुम डट कर युद्ध करो तुम या तो समस्त राजाओं को छोड़ दो अथवा यमलोक की राह लो जरासनुवाच नाजता न अजित पर्यवस्थाता को त्रयो न मया अजितः जरासन्ध ने कहा श्री कृष्ण मैं युद्ध में जीते बिना किन्हीं राजाओं को कैद करके यहां नहीं लाता हूँ यहां कौन ऐसा शत्रु राजा है जो दूसरों से अजय होने पर भी मेरे द्वारा जीत न लिया गया हो क्षत्रियत देहुर्धर्म कृष्णोपजीवनम विक्रम्यासमानी य काम तो यी कृष्ण क्षत्रिय के लिए तो यह धर्मानुकूल जीविका बताई गई है कि वह पराक्रम करके शत्रु को अपने वश में लाकर फिर उसके साथ मनमाना वर्ताव करे देवता राग्य कृष्ण कथम भयात अहम अद्याच्चेयम छात्रम व्रत मनोस्मरण श्री मैं क्षत्रिय के व्रत को सदा याद रखता हुआ देवता को बलि देने के लिए उपहार के रूप में लाए हुए इन राजाओं को आज तुम्हारे भय से कैसे छोड़ सकता हूँ सैन्यम सैन्य न, न एक एके वा पुनः द्वाभ्याजो से हम युगपत पृथ्वे तुम्हारी सेना मेरी रचना युक्त सेना के साथ लड़ ले अथवा तुम में से कोई एक मुझ अकेले के साथ युद्ध करे अथवा मैं अकेला ही तुम में से दो या तीनों के साथ बारी बारी से या एक ही साथ युद्ध कर सकता हूँ वह सम्पाणुवाच एवं मुक्तम आज्ञापय तथा राजा भीम कर्म वह जी कहते हैं जन्मे ऐसा कहकर भयानक कर्म करने वाले उन तीनों वीरों के साथ युद्ध की इच्छा रखकर राजा जरासंध ने अपने पुत्र सहदेव के राज्य राज्याभिषेक की, राज्या की आज्ञा दे दी सू सेनापतिम राजा सस्मार भरत शुभ कौशिकम चित्रसेनम च तस्मिन युद्ध उपस्थित भरतश्रेष्ठ तदनंतर मागध नरेश ने वह युद्ध उपस्थित होने पर अपने सेनापति कौशिक और चित्र से इनका स्मरण किया जो उस समय जीवित नहीं थे नाम राजन ये वे ही थे जिनके नाम पहले तुमसे हंस और डिम्बक बताए हैं मनुष्य लोक के सभी पुरुष उनके प्रति बड़े आदर का भाव रखते थे तम तो राजभुष राज बलिदावरम स्मृत्सार्दूल सादूलिक्रम सत्यस जरासंधम भुविराक्रम भागमण्यस निर्दिष्टमध्यम मधुबेृदनात्मता मुख्य ये स मधुसूदन ब्राह्मी मज्ञा पुरस्कृत हंतुम हलधरा नुज धन्मे जय मनस्वी पुरुषों में सर्वश्रेष्ठ सत्य प्रतिज्ञ मनुष्यों में सिंह के समान पराक्रमी वसुदेव पुत्र एवं बलराम के छोटे भाई भगवान मधुसूदन ने दिव्य दृष्टि से स्मरण करके यह जान लिया था कि सिंह के समान पराक्रमी बलवानों में श्रेष्ठ और भयानक पुरुषार्थ प्रकट करने वाला यह राजा जरासंद युद्ध में दूसरे वीर का भाग वध नियत किया गया है यदि वंशियों में से किसी के हाथ से उसकी मृत्यु नहीं हो सकती अतः ब्रह्मा जी के आदेश की रक्षा करने के लिए उन्होंने स्वयं उसे मारने की इच्छा नहीं की वाच जन्मेजय वैस उधे ना जन्मेजय ने पूछा मुड़े भगवान श्री कृष्ण और मगधराज जरासंध दोनों एक दूसरे के शत्रु क्यों हो गए थे तथा जरासंध ने यदुकुल यदुकिलक श्रीकृष्ण को युद्ध में कैसे परास्त किया कच्च कंसो माघे तो सवैरवाण एक चक्ष सर्वं वै संपायन तत्वतः कंस मगधराज जरासंध का कौन था जिसके लिए उसने भगवान से वैर ठान लिया वै सम्पायन जी ये सब बातें मुझे यथार्थ रूप से बताइए वै यादव अन्नवाए अन्नवाये वसदेव युग्रसेन से मंत्रवीन वैशंपान जी ने कहा राजन यदुकुल में परम बुद्धिमान वसुदेव उत्पन्न हुए जो विष्णुवंश के राजकुमार तथा राजा उग्रसेन के विश्वसनीय मंत्री थे उग्रसेन कंसस्तु बलवान सुत ज्यो बहूनाम कौरव्य सर्वशस्त्रिशारद उग्रसेन का पुत्र बलवान कंस हुआ जो उनके अनेक पुत्रों में सबसे बड़ा था गुरुनंदन कंस ने संपूर्ण अस्त्र शस्त्रों के विद्या में निपुणता प्राप्त की थी जरासंध से तस्य भार्या श्रुताम राज्यशुलता सा जरासंधे नी बताम जरासंध की पुत्री उसकी सुप्रसिद्ध पत्नी थी जिसे बुद्धिमान जरासंध ने इस शर्त के साथ दिया था कि इसके पति को तत्काल राजा के पद पर अभिषिक्त कर दिया जाए तदर्थ मुग्रसेन्य मथुरायाम अभिषिक्तस्तदाई स वै तीव्र परक्रम इस शुल्क की पूर्ति के लिए उग्रसेन के उद्दस्थ पराक्रमी पुत्र को मंत्रियों ने मथुरा के राज्य पर अभिषिक्त कर दिया ऐश्वर्य बलमत्तस्तु सलमो निगृह्य पितरम भुक्ते तदराज्य मंत्रि तब ऐश्वर्य के बल से उर्वत्त और शारीरिक शक्ति से मोहित हो कंस अपने पिता को कैद करके मंत्रियों के साथ उनका राज्य भोगने लगा वसुदेव से तत्कृत्यम न शनोते समे सते न सदराज्यम धर्मत पर मंदबुद्धि कंस वसुदेव जी के कर्तव्य विषय उपदेश को नहीं सुनता था तो भी उसके साथ रहकर सुदेव जी मथुरा के राज्य का धर्म पूर्वक पालन करने लगे भार सदा दुहिता देव कस्य दैत राज ने अत्यंत प्रसन्न होकर वसुदेव जी के साथ देवकी का विवाह कर दिया जो उग्रसेन के भाई देवक की पुत्री थी उपारुरोपते स्था जनमे जय जब रथ पर बैठकर कर देव की विदा होने लगी तब राजा कंस भी उसे पहुंचाने के लिए विष्णुवंश विभूषण वसुदेव जी के पास उस रथ पर जा बैठा तथंतरीक्षे बाशेदेवदूत कश्य से वसुदेव सुस्रावता च इसी समय आकाश में किसी देवदूत की वाणी स्पष्ट सुनाई देने लगी वसुदेव जी ने तो उसे सुना ही राजा कंस ने भी सुना याह मानोद्य कंसोध्वसी देव कि याष्टमो गर्भ स ते देवदूत कह रहा था कंस आज तो जिस देवकी को रथ पर बिठा कर लिए जा रहा है उसका आठवां गर्भ तेरी मृत्यु का कारण होगा सोवतीर्य तथो राजा खडग ते निर्मल ये स तस्मूर्धानम चेतु परम दुर्मति यह आकाशवाणी सुनते ही अत्यंत खोटी बुद्धि वाले राजा कंस ने ज्ञान से चमचमाती हुई तलवार खींच ली और देविकी का सिर काट लेने का विचार किया सदा कंसम हसन क्रोध वसा अनुगम राजन डनो नया मास राजन उस समय परम बुद्धिमान वसुदेव जी हसते हुए क्रोध के वसीभूत हुए कंस को सांत्वना दे उसके अनुनय विनय करने लगे अहिंसां प्रमदा मा सर्वधर्मे सुपार्थि अकस्माद अबलाम नारिं माँ बनागतिम पृथ्वीपते प्राय सभी धर्मों में नारी को अवध बताया गया है क्या तुम इस निर्बल एवं निरपराध नारी को सहता मार डालोगे यक तेत्र भयम राजन सक्यते बाधितयाख्या पालय समयस्य से रक्षित राजन इससे जो तुम्हें भय प्राप्त होने वाला है उसका तो तुम निवारण कर सकते हो तुम्हें इसकी रक्षा करनी चाहिए और मुझे इसकी प्राण रक्षा के लिए जो शर्त निश्चित हो उसका पालन करना चाहिए अशास्तम गर्भ जातमात्र महेपते विध्वंस ताप्तम एवं परिहृत भवे राजन इसके आठवें गर्भ को तुम पैदा होते ही नष्ट कर देना इस प्रकार तुम पर आई हुई विपत्ति चल सकती है एवं स राजा कथि वासुदेव वसुदेवन भारत तस् तद्वन चक्रे सूरसेनाथ तत तस्बो वो जाता सूर्यचस जाताजा सुताजान मधुरेस्वर भरत नंदन वसुदेवजी के ऐसा कहने पर सूरसेन देश के राजा कंस ने उसकी बात मान ली तदंतर देवकी के गर्भ से सूर्य के समान तेजस्वी अनेक कुमार क्रमशः उत्पन्न हुए मथुरा नरेशकंस जन्म लेते ही उन सबको मार डालता था अथ तस् संभवस्तु सप्तम यामया तम तो यमो राजा विषा पते देव क्या गर्भ बलदेव तदनंतर देवकी के उदर में सातवें गर्भ के रूप में बलदेव का आगमन हुआ राजन यमराज ने यम संबंधनी माया के द्वारा उस अनुपम गर्भ को देवकी के उदर से निकालकर रोहिणी के कुखी में स्थापित कर दिया आकर्षण होने के कारण उस बालक का नाम संकर्षण हुआ बल में प्रधान होने से उसका नाम बलदेव हुआ पुनस्त सममो मधुसूदन तस्थ रक्षा तो चक्र सौभ्य दिख नृप तत्पश्चात देवकी के उदर में आठवें गर्भ के रूप में साक्षात भगवान मधुसूदन का आविर्भाव हुआ राजा कंस ने बड़े यत्न से उस गर्भ की रक्षा की तत्काल वसुदेवस्थ्य सांत तत उग्रयुक्त कंसन सचिव क्रूर कर्म कण विमूढ़ सुप्रभाव बाती तय उपागम्य सोषे तो जम सहा जातमात्र वास्ुदेव मथा कृष्य पिता ततः उपजसे गोपस्य कस्य तदनंतर प्रसव काल आने पर सात्वंशी वसुदे पर कड़ी नजर रखने के लिए कंस ने उग्र स्वभाव वाले अपने क्रूर कर्मा मंत्री को नियुक्त किया परन्तु बालस्वरूप श्रीकृष्ण के प्रभाव से रक्षकों के निद्रा से मोहित हो जाने पर वहां से उठकर महातेजस्वी वसुदेव जी बालक के साथ ब्रज में चले गए नवजात वासुदेव को मथुरा से हटाकर पिता वसुदेव ने उसके बल में किसी गोप की पुत्री को लाकर कंस को भेंट कर दिया कंसस्ताम कामसाम देवदूत के कहे हुए पूर्वोक्त शब्द का स्मरण करके उसके भय से छूटने की इच्छा रखने वाले कंस ने उस कन्या को भी पृथ्वी पर दे मारा परंतु वह कन्या उसके हाथ से छूट हस्ती और आर्य शब्द का उच्चारण करती हुई वहाँ से चली गई इसलिए उसका नाम आर्य हुआ एवं तम वंचयत्वा च राजहामते वास्देव महात्मान वर्धया मास गोकुल परम बुद्धिमान वसुदेव ने इस प्रकार राजा कंस को चकमा देकर गोकुल में अपने महात्मा पुत्र वसुदेव का पालन कराया वासुदेवपि गोपेश गूढ़ोनिदारुष वासुदेव भी पानी में कमल की भांति गोपों में रह कर बड़े हुए काठ में छिपी हुई अग्नि की भांति में अज्ञात भाव से वहाँ रहने लगे कंस को उनका पता न चला विपृचक्रता सर्वान् बल्लवान मधुरे वर्धमानो मधुरेश्वर वर्धम मथुरा उन सब गोपों को बहुत सताया करता था इधर महाबाहू श्री कृष्ण बड़े होकर तेज और बल से संपन्न हो गए ततस्ते कलश्यमास्तो पुंडरे काम कामाद न काम परे गणस पर्यवरियन राजा के सताए हुए गोपगण भय तथा कामना से सुन झुंड के झुंड एकत्र हो कमलैन भगवान श्रीकृष्ण को घेरकर संगठित होने लगे स तो लब्ध्वा बलम राजुग्रसेमत वसुदेवात्मज सर्व पुनः निर्जत भोजेंद्रम महाबल संग्रह करके महाबली वसैनंदन श्रीकृष्ण ने उग्रसेन की सम्मति के अनुसार समस्त भाइयों सहित भोजराज कंस को मारकर पुनः उग्रसेन को ही मथुरा के राज्य पर अभिषिक्त कर दिया तत श्रुत्वा जरासंधो सूरसेक्रे कंसपुत्र तराधि राज जरासन ने जब यह सुना कि श्रीकृष्ण ने कंस को युद्ध में मार डाला है तब उसने कंस के पुत्र को सूरसेन देश का राजा बनाया सैजनम्थ्य वास्देव प्रसय्य चुत त्रुताया जन बे जय जन्मेजय उसने बड़ी भारी सेना लेकर आक्रमण किया और वसुदेवनंदन श्रीकृष्ण को हराकर अपनी पुत्री के पुत्र को वहाँ राज्य पर अभिषिक्त कर दिया उग्रसेनम च विष्णुस् महाबल समन्वित स त्र विप्रकृत जरासन्ध प्रतापवान हे तदरम कौरवेय जरासंधस्मा माधवे जन्मेजय प्रतापी जरासंध महान बल और सैनिक शक्ति से संपन्न था वह उग्रसेन तथा विष्णु वंश को सदा क्लेश पहुँचाया करता था कुरनंदन जरासंध और श्रीकृष्ण के वैर का यही वृत्तांत है आशाषिता राजेन्द्र चंद्रोध विचिता पार्थिवस्तनीपत्माश्रेष्ठ महादेव कृतिवास्यंबक सर्वं कथित कथितं यहां स हतौ राजा से तृणु राजेंद्र समृद्धशाली राज्यभाषा और त्र्यंबक नामों से प्रसिद्ध देवश्रेष्ठ महादेव जी को भूमंडल के राजाओं की बलि देकर उनका जयन करना चाहता था और इसी मनोवांछित प्रयोजन की सिद्धि के लिए उसने अपने जीते हुए समस्त राजाओं को कैद में डाल रखा था भरतश्रेष्ठ यह सब वृत्तांत तुम्हें यथावत बताया गया अब जिस प्रकार भीमसेन ने राजा जरासंध का वध किया वह प्रसंग सुनो इत महाभारते सभा परमणे जरासंध वध परमणे जरासंध युद्धोद्योगशोध्या इस प्रकार से महाभारत सभा पर्व के अंतर्गत जरासंध वध पर्व में जरासंध का युद्ध के लिए उद्योग विषयक बाईसवाँ अध्याय पूरा हुआ